धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय उस धर्म पर चर्चा चल रही है जो समाज की सभी समस्याओं का समाधान दे सके वह समाधान कैसे हो इस संदर्भ में मानस में एक दिव्य चरित्र प्रस्तुत किया गया है जब हम कहते हैं कि भगवान ने बार बार अवतार लिया या लेते रहते हैं तो कई लोगों को यह बात तर्क नहीं लगती वे भगवान के अवतार लेने की बात को स्वीकार करने में अपने को सक्षम पाते हैं परंतु यदि वे धैर्यपूर्वक और गंभीरता के साथ विचार करने की चेष्टा करें और किसी पूर्वाग्रह को ही सिद्धांत न मान बैठे हों तो इसे समझना और रिंगम करना बहुत कठिन नहीं है वेदांत की भाषा में वस्तुतः ईश्वर दृष्टा है इस विषय पर मैं अत्यंत गंभीर रूप में कुछ कहना नहीं चाहूँगा वेदांत शास्त्र ने ब्रह्म के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उनमें दो शब्द बड़े प्रसिद्ध हैं वह दृष्टा है और कूटस्थ है दृष्टा अर्थात देखने वाला देखने वाले तो हम सभी हैं परंतु उसमें दृष्टा का तात्पर्य यह है कि जब हम लोग देखते हैं तो दृश्य में किसी न किसी रूप में सम्मिलित हो जाते हैं चाहे सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हों या मानसिक रूप से पर सम्मिलित तो हम होते ही हैं सामने दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति के प्रति हमारे मन में खूब सहानुभूति उत्पन्न हो सकती है और संभव है कि हम स्वयं उसकी ओर से लड़ने लगें यदि हम लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं तो भी हमारे मन में यह बात तो आती ही है कि इस व्यक्ति का पक्ष ठीक है और दूसरे व्यक्ति का पक्ष ठीक नहीं है इसका अर्थ है कि हम किसी न किसी रूप में अपने आप को जब दृश्य में सम्मिलित कर देते हैं तो स्वभावतः हमारे जीवन में या हमारे मन में दुख सुख की अनुभूति होती है हम जिस पक्ष की विजय चाहते हैं उसकी विजय होती है तो सुख होता है और जिस पक्ष की विजय नहीं चाहते यदि उस पक्ष की विजय होती है तो हमें दुख हो जाता है यदि हम उसमें सक्रिय भाग लेते हैं तो भी हम उसके सुख दुख में भागी बनते ही हैं वेदांत में ब्रह्म के लिए जिस अर्थ में दृष्टा शब्द का प्रयोग किया गया है उसे बताने के लिए प्रकाश का दृष्टांत तो दिया जा सकता है अपने सामने होने वाले प्रकाश में हम सब अनेक रूपों में किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं परंतु प्रकाश के मन में इस घटनाओं के प्रति कोई पक्षपात या विरोध नहीं है वह इन घटनाओं से रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता ऐसा नहीं है कि रामायण की कथा हो तो प्रकाश बढ़ जाता हो और कोई भड़काऊ या झगड़ा कराने वाला भाषण दे तो प्रकाश बुझ जाता हो प्रकाश के समक्ष चाहे कोई अच्छी बात कहे या बुरी बात कहे कोई अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे प्रकाश तो केवल प्रकाश के रूप में रहेगा उसका किसी क्रिया में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं होता इसी अर्थ में वेदांत ब्रह्म को दृष्टा कहता है इस प्रश्न का भी उत्तर देने की चेष्टा की गई है कि ईश्वर संसार की घटनाओं में हस्तक्षेप क्यों नहीं करता यदि वह है तो उसे हस्तक्षेप करना चाहिए न्याय और अन्याय का संघर्ष है तो उसे न्याय का पक्ष लेना चाहिए यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति दुर्बल को परास्त कर रहा है तो उसे दुर्बल का पक्ष लेना चाहिए परंतु ऐसा हस्तक्षेप संसार में बहुत नहीं दिखाई देता जब व्यक्ति इस समस्या का उत्तर ढूंढ नहीं पाता तब उसे स्वयं ईश्वर के ही अस्तित्व पर संदेह होने लगता है वेदांत ने अपनी पद्धति से इसके समाधान की चेष्टा की है गोस्वामी जी कहते हैं विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सभी एक दूसरे की सहायता से सचेतन होते हैं और इन सब का जो परम प्रकाशक है दही अनादि ब्रह्म अयोध्यापति श्रीराम है करन समेता। सकल एकते एक, एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई वह परम प्रकाशक ब्रह्म एक रूप में दृष्टा मात्र है उसके साथ कूटस्थ शब्द लगाकर इसे और भी स्पष्ट करने की चेष्टा की गई आपने लुहार के यहाँ देखा होगा उसके पास एक भट्ठी होती है जब उसे लोहे को कोई विशेष आकृति देनी होती है तो पहले वह उस लोहे को आग में तपाता है उसमें थोड़ी पिघलने की स्थिति पैदा करता है नरमाहट लाता है और उसके बाद हथौड़ा लेकर उसे अपनी जरूरत के अनुसार आकृति देना शुरू कर देता है एक और उसका हाथ चल रहा है और जिस लोहे को आकृति दी जा रही है वह भी इधर उधर चलता रहेगा आपने लोहार के यहाँ देखा होगा जहाँ यह कार्य होता है वहाँ एक बहुत बड़ा लोहा गड़ा होता है उसी लोहे के ऊपर वह गर्म लोहे को कूट कूट कर आकृति देता रहता है वह गड़ा हुआ स्थिर लोहा ही वेदांत की भाषा में कूटस्थ ब्रह्म है लोहार की भाषा में उसे न्यायी कहते हैं वेदांत मानो कहता है कि कूटस्थ नहाई बिल्कुल अभिचल है इन सब से उसको कोई अंतर नहीं पड़ता कि वह कौन सी धातु है कैसे पिघली क्या आकृति बन रही है बनाने वाला क्या बना रहा है आदि आदि उसे आधार बनाकर लोहार चाहे जिस आकृति वाली वस्तु बनाए और उस वस्तु का चाहे जो उपयोग हो उससे उस नहाई को कुछ लेना देना नहीं है इस प्रकार यह बताने की चेष्टा की गई कि आपको यदि इस संसार में हस्तक्षेप दिखाई नहीं देता तो वस्तुतः यह तो स्वाभाविक ही है कि वह ब्रह्म अपने दृष्टा और कूटस्थ स्वरूप में स्थित है वह सृष्टि को संचालित नहीं कर रहा है कुछ ऐसे भी यंत्रों का निर्माण करता है जो अपने आप चलते हैं और उसके लिए आप ऑटोमेटिक स्वचालित शब्द का प्रयोग करते हैं उस यंत्र का निर्माता उसको चलाने की कोई चेष्टा नहीं करता इसी प्रकार से यह सृष्टि कर्म के द्वारा संचालित हो रही है कर्म पर प्रधान विश्व जो जस कर सो चाखा। कर्म के द्वारा सृष्टि चल रही है व्यक्ति के जीवन में जो सुख और दुख दिखाई दे रहे हैं वे उसी के कर्मों के परिणाम हैं। एक और वेदांत ने कहा कि जैसे ब्रह्म दृष्टा तथा कूटस्थ है वैसे ही जीव भी अपने दृष्टा तथा कूटस्थ स्वरूप को समझ ले और उसी में स्थित रहे तो सुख दुख से मुक्त हो जाएगा दूसरी ओर कर्म सिद्धांत कहता है कि जब यह सब कुछ व्यक्ति के कर्म का ही फल है तो फिर ऐसी स्थिति में हमको निरंतर सजग रहकर कर्म करना चाहिए क्योंकि कर्म का फल भोगना अनिवार्य है कर्म सिद्धांत ने कह दिया कि यदि आपको किसी के जीवन में दुख दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति ने या तो अभी अथवा पूर्वजन्म में कोई ऐसा कर्म किया होगा यह उत्तर अपने आप में सैद्धांतिक रूप में सत्य ही है पर व्यक्ति को लगता है कि इस प्रकार का दृष्टा या कूटस्थ बनना सरल कार्य नहीं है यह भी बड़ा कठिन कार्य है इस पर भक्तों ने तीसरी बात कही बोले आप दृष्टा के स्थान पर अवतारवाद मान ले उन्होंने यह चेष्टा की कि वह ब्रह्म केवल दृष्टा ही न बना रहे अपितु वह सम द्रवित हो और दृश्य में हस्तक्षेप भी करे और इस कर्मजाल में पड़े हुए व्यक्ति को उस खाते से मुक्त करें यह तो ऐसा खाता है कि कभी समाप्त ही नहीं होता न जाने कब के चल रहा है और यह कभी समाप्त नहीं होगा समाप्त क्यों नहीं होगा क्योंकि जो भी कर्म किए जाएंगे उनमें से ऐसा कोई कर्म नहीं हो सकता जिसमें पाप पुण्य मिश्रित न हो यदि उस खाते में एक नियम होता कि पुण्य और पाप का गणित घटा बढ़ा दिया जाता जैसे दस पुण्य किए और आठ पाप किए तो चलो आठ आठ बराबर कर दो और दो पुण्य का फल मिले तो भी कोई बात भी परंतु कहते हैं कि उन दस का अलग परिणाम भोगिए और आठ का अलग परिणाम भोगिए यह खाता ऐसा ही भयानक है इसलिए तो भक्तों ने इसको कर्मजाल बताकर भगवान से कहा महाराज इस कर्मजाल से तो हम कभी मुक्त ही नहीं हो सकते फिर बोले चाहे जैसे भी हो आप कृपा करके द्रवित हो जाइए ना पिघल जाइए ना लगता है कि आप तो कभी पिघलते ही नहीं हैं एक महान युद्ध चल रहा है और पहले भी युद्ध हुए हैं और वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है परंतु लगता तो यही है कि वह स्वयं प्रभावित नहीं होता हम सब इतने प्रभावित होते हैं परंतु वह प्रभावित नहीं होता ऐसी स्थिति में भक्तों ने सोचा कि यह तो दृष्टा और कूटस्थ है किसी अन्य आँच से तो पिघलने पिघलेगा नहीं इसे तो बस प्रेम की आँच ही पिघला सकती है इतने अधिक प्रेम और अत्यधिक भावना से जब कोई भक्त उसका स्मरण करता है तो उसके अवतार के लिए प्रार्थना करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह न द्रवित होने वाला कुटस्थ भी द्रवित हो जाता है और जब कोई वस्तु पिघल जाए तो आप उसे जिस भी सांचे में ढाल देंगे उसकी वैसी ही आकृति हो जाएगी भक्त लोग इसी के लिए प्रयास करते हैं देवताओं तथा मुनियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने अवतार के लिए जो प्रार्थना की उसमें उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया महाराज जरा पिघलिए द्रवित हुए द्रव हुसु श्री भगवान जब प्रश्न उठा कि ईश्वर कहाँ है तो भगवान शंकर जी ने कहा सर्वत्र हैं परंतु वह तो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो भगवान शंकर ने एक अन्य शब्द कहा वह विरागी है विरागी का तात्पर्य कूटस्थ दृष्टा के कुछ समीप सा ही है बोले सब में परिव्याप्त होने पर भी वह विरागी है और उसके साथ ऐसा अनुराग कीजिए कि वह विरागी ब्रह्म भी अनुरागी बन जाए सब रहित विरागी जाएगी प्रभु प्रग टहिज मियागी यही भक्तों का अवतारवाद है भक्त जब व्याकुल होकर अपने अनुराग भरे प्रेम से उन्हें पुकारता है तो कहते हैं कि प्रभु उससे द्रवित होकर भक्त की भावना की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं दृश्य में हस्तक्षेप करते हैं समस्याओं का समाधान करते हैं इसलिए भगवान का अवतार किसी न किसी भक्त की दिव्य भावना के अनुराग का ही परिणाम है ऐसी स्थिति में ईश्वर के अवतरण के द्वारा मानो दो कार्य सम्पन्न होते हैं देवर्षि नारद के प्रसंग में एक संकेत मिलता है नारद जी के अंतकरण में काम क्रोध लोभ मोह मद माशर्य सभी एक साथ उदित हो गए सबसे अधिक क्रोध तो उन्हें भगवान पर ही आया कि भगवान ने मेरा विवाह नहीं होने दिया मैंने उनकी इतनी भक्ति की निरंतर उनके नाम गुण का गान किया और प्रचार करता रहा और मैंने उनसे केवल इतना ही तो मांगा कि मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए वह भी तो दो चार दिन के लिए ताकि मेरा विवाह हो जाए परंतु उतना भी नहीं दिया फिर जिस कन्या से मैं विवाह करना चाहता था उससे स्वयं विवाह कर लिया लोग मुझ पर कितना हंसे होंगे कुछ लोगों में यह बड़ी समस्या होती है जिन लोगों के मन में कोई बात होती है वे ऐसा भ्रमपाल बैठते हैं कि संसार में जो कोई देख रहा है वह उसी की ओर देख रहा है ऐसा व्यक्ति यदि दूसरों को हंसते देखे तो उसे लगता है कि यह मेरे ऊपर क्यों हंस रहा है वह बेचारा न आपको जानता है न आप पर हंस रहा है परंतु यह एक मानसिक मनोभूमि होती है